आज निर्वैर भाई की यादें ताज़ा हो रही हैं। रवि ऐसा लग रहा है जैसे कल ही हम सब साथ थे उनकी बातें उनकी मुस्कान सब कुछ याद आ रहा है मुझे याद है जब मैं पहली बार ब्रह्मा आया था तो निर्वैर भाई ने मुझे बहुत प्यार से समझाया था उन्होंने मुझे बताया था कि जीवन का असली मकसद क्या है और उन्होंने हमें हमेशा प्रेरित किया था उन्होंने कहा था कि हमें हमेशा दूसरों की सेवा करनी चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए मुझे याद है जब हम सब मिलकर सेवा करते थे तो निर्वैयर भाई सबसे आगे खड़े होते थे उनकी आवाज़ में इतनी शक्ति थी कि हम सभी प्रेरित हो जाते थे हाँ और उन्होंने हमें हमेशा सिखाया था कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए उन्होंने कहा था की नकारात्मक विचार हमारे जीवन में अंधेरा लाते हैं निर्वैर भाई आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे आपकी शिक्षाओं को हम कभी नहीं भूलेंगे आपने हमें एक नई जिंदगी दी है हम आपकी बदौलत ही आज इतने खुश हैं हे भगवान निर्वैर भाई की आत्मा को शांति दे और उन्हें अपने समीप स्थान दे हे भगवान निर्वैर भाई की आत्मा को शांति दे और उन्हें हम दिल से करते हैं कोटी कोटि वंदनोम शांति जग जगमगाता अपने नोर से जग नहलाता ब्रह्म कुमारी का ये प्यारा अध्यात्म की राह दिखाता प्यारा दिल ने बसता जैसे सितारा बिना वैर बिना दो विश शांत सागर की तरह है विशेष औ सब प्रेम से सीखे प्रेम और शादी की राह देखे निर्भर भाई अमर बताए दिलों में सदा रह जाए अम्बर में तारा जैसा चमका जग को प्रेम का मतलब समझाया अमर हो तुम दिलो में रहोगे तेरा गुणगान युग युगान होगा